श्री गर्ग सहिता बलभद्र खंड दूसरा अध्याय श्री बलभद्र जी के अवतार की तैयारी प्राट विपाक मुनि ने कहा इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हजार मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए उसी समय सिद्ध चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर कर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया इसके बाद ताल के चिन्ह से शोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मुसल दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया तदनंतर तो वहाँ सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा वैकुंठ से पधारे उनके एक सहस्त्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे सिद्ध चारणगण तथा पाणिनी और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे ऐसे वे जी आकर स्तुति करके संकर्षण के शिव विग्रह में विलीन हो गए उसके बाद अजित वैकुंठ से सहस्त्र बदन शेष जी का वहाँ शुभागमन हुआ वे अजय कपाद अहिर्भुन बहुरूप महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे बलराम सभा में आकर श्रेष्ठ नाग ने उनका स्तमन किया और स्तमन करने के पश्चात उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदनंतर श्वेत द्वीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के द्वारा सेवित हजार फनों के ऊपर विराजमान मुगटों से सुशोभित नीलाम्बरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभाव वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए फिर उसी समय इलावृत वर्ष से शेष जी आए भगवती पार्वती की दासी करोड़ों स्त्रियों के युद्ध उनकी सेवा कर रहे थे मुकुट मंडित हजार मुखों वाले शेष जी चमचमाते हुए क्रीड कुंडल और बाजू बंद से सुशोभित थे सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के श्री ग्रह में प्रवेश कर गए तदनंतर पाताल के बत्तीस हजार योजन नीचे से श्रेष्ठ जी आए वे हजार मुख वाले श्रेष्ठ जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे उन्होंने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान कीट धारण कर रखा था व्यास पराशर सनक सनत कुमार नारद सांखायन पुलस्त बृहस्पति और मैत्रेय आदि महर्षियों की सन्निधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी वासुकी महाशंख श्वेत धनंजय धिताष्ट्र कुहक काली क्षक कम्बल अश्वतर और देवदत्तादि नागराज उन्हें चबटा रहे थे कस्तूरी अगर केसर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था आटकेश्वर त्रिपुर बल काल कली और निवात कौचादि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे ग्यारह रुद्र व्यूहाकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी मृग कामधेनु तथा वरुण उनके पीछे चल रहे थे वीणा मृदंग ताल और जुंदुबी के शब्द हो रहे थे वे फड़ीधर गजराज के समान तीव्र गति से वहाँ पधारे उनके एक फन पर यह सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था ऐसे शेषजी जी वहाँ आकर भगवान महानंत के से विग्रह में प्रविष्ट हो गए सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए तदनंतर तो अनंत मुख महान अनंत भगवान शंकर ने सिद्ध पार्षदों से कहा भूमिका भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूँगा इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो तदनंतर वे सुमति सारथी से बोले तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो तुम यहाँ ही रहो किसी प्रकार का शोक न करो जिस समय युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूँगा उसी समय ताल चिन्हित दिव्य को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना हे हल और मुसल मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना कवच तुम भी वैसे ही प्रकट होना हे पाणिनी आदि व्यास आदि तथा कुमद आदि मुनियों ग्यारह रुद्रों हे कोटि कोटि रुद्रों गिरजापति श्री शंकर जी की गंधर्वो वासुकी आज नागराजो निवात कवचादि दैत्यो हे वरुण और कामधेनु धेनु मैं भूमंडल पर भारत वर्ष में यजुकुल में अवतार लूंगा तुम सब वहां सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना प्राण विपाक मुनि कहने लगे इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के युद्ध से कहा मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ तुम सभी तपस्या के द्वारा के के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना किसी समय कालिंदी तट पर मनोहर राजमंडल में तुम्हारे साथ राज करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा तदनंतर निवात कोचों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा भगवान मुझे आज्ञा दीजिए मेरे लिए क्या काम होगा आप जहां पधारेंगे वहां ही मैं भी चलूँगा पिताजी आपके वियोग में मुझे महान दुख हो होगा आप भक्त भक्तवस्थल हैं अतव मुझे साथ ले चलिए इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न हो अपने भक्त कलिराज से कहा तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो तुम वहाँ कौरव कुल में धित्राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में बलभद्र जी के अवतार की तैयारी नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ